अथर्वने ब्रह्मा अथर्वणे या प्रवेत ब्रह्मा अथर्वाचा ब्रह्म विद्याय प्राद्वाजो अंगि पर अथर्वणे ब्रह्मा प्रवदेत अथर्वा के लिए जिस विद्या का उपदेश ब्रह्मा ने किया था अथर्वा पुरा अंगिरे उथरवा ने उसी ब्र विद्या का उपदेश प्राचीन काल में अंगी नामक मुनि को उपदेश दिया था पुरा और स वह अंगिर में अंगी अंगिर हलंत है उसका चतुर्थी में अंगिरे प्रदेश क्या होगा अंगी ही अंगिरा अंगिरा अंगिरा अंगिरम अंगिरे वह अंगीर, अंगीर भी, भी। ने क्या किया अंगिने भारद्वाजा सत्वाय भरद्वाज गोत्र में उत्पन्न सत्यव नामक जो मुनि था उनके लिए कहा था प्रा भारद्वाज और वह भरद्वाज गोत्र उत्पन्न सत्यवाह नाम व्यक्ति ने सत्यवाह अपने शिष्य एवं पुत्र है वो ऐसा परंपरा से परावरम आयु विद्या को अंगिरा ने कहा भरद्वाज हो अंगिर और वह भरद्वाज ने अंगिरस के लिए अंगिरस तो के सकारांतों के अंगिरा से परा, परावरा विद्याम भारद्वाजो अंग प्रा मध्यम दीपन के आधार पर दोनों तरफ अनु हो जाएगा इस पर शिष्य एवं पुत्र परंपरा से आई हुई उस विद्या को वह भरद्वाज सत्यवाह ने सत्य क्या किया अंगिरा के लिए अंगिरस के लिए कह दिया याम मेताम अथर्वणे भाष्य में यामेताम अथर्वणे अथर्वण प्रवद अवदत्तविद्या कौन ब्रह्मा ब्रह्मा जिस विद्या को अथर्वा के लिए कहता किस विद्या को ब्रह्म विद्या को ब्रह्म प्राप्त जो ब्रह्मा जी से प्राप्त उसको वह अथर्वा ने क्या किया पूरा मन पूर्वम पहले किसी समय प्राचीन काल में वाचक उक्तवान कहा था क्या किसको अंगिरे। अंगिर नाम ने अंगी नाम का व्यक्ति के लिए उस को उसने कह दिया था सच अंगिर। अंगिर ने गोत्राय उसनेज गोत्र भरद्वाज गोत्र पहला भरद्वाज का ही बैठा क्या नाम था उसका सत्यव सत्यव नाम ने प्रोक्तवान सत्यव सत्यवह नामक व्यक्ति के लिए अंगिर ने उसी प्रवृत् को कहा था और वह भारत वा भारद्वाज को उनका पुत्र भी हो सकता है परावराम परस्माद परसमाद प्राप्तायति परावरा दो विषकर परावराम का पर, पर से अवर अवर के द्वारा जो प्राप्त हुआ इसका नाम परावरा ब्र विद्या पुत्र अथवा शिष्य शिष्य व पूर्व पूर्व विद्यमान अपना पिता एवं गुरु के द्वारा प्राप्त किया व होने से इस विद्या का नाम परावर विद्या अथवा परावर स्विद्या विषय व्याप्त पर विद्या और अपर विद्या अवर विद्या सकल विद्या विषय को व्याप्त करने वाली विद्या होने से इस विद्या का नाम परावर, परावर विद्या को अंग्र के लिए कहा था ऐसे प्रह शब्द को अंत में दोबारा नहीं है बीच प्रकार वस्तु को दोनों तरफ अनवित करके दोनों वाक्यों में जोड़ना पड़ेगा शोन महाशालो दुपसन्न अंदिदन पु भगवो विद्याल शुन का बेटा शुनक का महाशाल वै निश्चय में प्रसिद्ध में भी है महाशाला महाशन महास ग्रस्त नहीं था। हजारों विद्यार्थी पढ़ते थे बहुत बड़ा गुरुकुल चलाता स्कूल चलाता था आजकल बड़े बड़े स्कूल होते हैं, बड़े बड़ी संस्थाएं हैं। लाखों लोग वहां पढ़ रहे हैं गरला जी तो बनी यूनिवर्सिटी बना डालूनिवर्सिटी के तहत कितने लाखों लोग पढ़ रहे हैं। तो फ्री में पिलानी ऐसे बनाए थे लोग पढ़ा लिखा भी और विद्वान भी तो विराव किया गया ना ये तो विद्वान नहीं है दृष्टांत केवल एक व्यक्ति बहुत बड़ी संस्था चला सकता है धनी हो तो क्यों नहीं चला सकता और उस जमाने में धनी होने की जरूरत भी नहीं थी ऐसा कोई विद्वान को चलाना चाहता है तो राजा लोग यही तो विशेषता थी राजा लोगों की व्यवस्था थी और उसमें महात्मा को चिंता ही नहीं करना ऋषियों को चिंता ही नहीं करना कहाँ खाना पीना या कपड़ा क्या है क्या नहीं कोई सोचना ही नहीं केवल शास्त्र चिंतन कर देते कोई विचार नहीं होता था बात तो व्यवस्था कर रहा है सब राजा देखभाल कर रहा है सारे खर्चा पानी सब कुछ कपड़ा लता पुस्तक उतक सारा वे देख रहा है विद्यार्थियों को पढ़ना है और गुरु को पढ़ाना है और विद्यार्थी शरीर आदि स्वास्थ्य दृष्टिकोण से कर्मयोग भी रखा था अंत हो जाएगा शरीर भी ठीक रहेगी दोनों काम लाभ है इसलिए महाशालते हैं उसके पास विधिवत उपन्ना विधिवत उनके शरणागत होकर गए शिष्य भाव में कौन? शौनक। पास गया है वो? इसका मतलब महाशाल विशेषण दे रहे हैं पहले जमाने विशेषता थी भले वो जितना पढ़ा विद्वान हो और जितने भी लोगों को पढ़ा रहा हो अपने अंदर किसी बात को संशय या कोई ज्ञान का कमी है उसको पूरा करने के लिए वो किसी के भी पास जाने को तैयार हो जाते मालूम जब वहां उस चीज का ज्ञान है उसके पास है वो अपना सारा अहंकार इतना बड़ा मैं हूं इतना बड़ा संस्था चला रहा हूं ये सब अहंकार छोड़ करके उनके पास और अविधिवत शिष्य भाव में उपसन्न होकर पड़ते हमें बताया ना एक बार एक मंडलेश्वर ने आकर के हमसे कहा आप हमारे पास आइए हमको अकेले कमरे में पड़ाइए उल्टा है अहंकार न नहीं बना अनपढ़ हो गया तो अहंकारित नहीं तुरंताला क्या विधि है उनके शरणागत बैठ गया, गया शिष्य भाव में और पप्रचा पूछा क्या पूछा हे भगवान हे भगवान कस्विनु विज्ञा दस विज्ञात भगवती थी किस वस्तु के जान लेने पर यह सब कुछ ज्ञातव्य पदार्थ जान लिया जाता है अर्थात जिसे जानने के बाद फिर जानना शेष कुछ भी नहीं रह जाता है ऐसा वस्तु का ज्ञान मुझे दीजिए आज मैंने बहुत पढ़ा और पढ़ाया लेकिन मुझे अभी भी खल रहा है कोई ऐसा तत्व वो मैंने अभी नहीं जाना है जिसके ऐसे और भी जानना बाकी दिख रहा है जब मैं उस तत्व के बारे पूछता हूं जिसके जानने के बाद और कुछ जानना नहीं रह जाता है जिस जिसको देखने के बाद और देखना नहीं रही हो और कुछ देखना नहीं रह गया जिसके सुनने के बाद और सुनना नहीं रह गया ऐसा तत्व तो। उसके बारे हमें उपदेश दीजिए शवन कहनक से पत्या महाशाला महागृहस्थ महाशाला महागृहस्थि भारद्वाज शिष्य आचार्य विधिवत यथाशास्त्र भारद्वाज शिष्यम भरद्वाज गोत्रवह का जो शिष्य था कौन अंगिरस उनके पास में विधिवत माने यथाशात्र जैसा शास्त्र जो विधि उस विधि के पालन करता हुआ तो आ करके पूछा उपसन्न उपगट्र शिष्य भाव को प्राप्त करके ही उसने पूछा है पृष्ठवांग संबंधा विधिवत विशेषण उपसदन विधे है पूर्वेश अनियम ग इससे पहले दो मंत्रों में है? ब्रह्मा ने अथर्व को पढ़ाया अथरवा ने अंगीरे अंगी को पढ़ाया अंगी ने भारद्वाज को पढ़ाया यहाँ भारद्वाज ने अंगिरस, इतने तक पांच पीढ़ी लगभग बता रहे हैं यानी यहां कहीं भी ये नहीं कहा कि किसी ने किसी के पास विधिवत गया हो यहां आकर बोल रहे हैं, तो भाष्कर का न एक अनुमान यह हो सकता है यहाँ कल्पना की जा सकती है कि इससे पहले विधिवत उपशक्ति नहीं थी शौनक संबंधा अर्वाक शौनक कांग्रेस के पास जान उपन विधे पूर्वेश अरवा यहां उत्तर काल संबंध के पश्चात शौनको संबंधात अरवा। शौनक संबंध और अंग्रेज के संबंध से उत्तर का विशेषण को देखते हुए उपसदन विधि है पूर्वेशम अनियम विधिवत विशेषण को देखते हुए ऐसा लगता है कि उपसदन विधि जो है शिष्य भाव में जाकर के बैठना वह पहले लोगों में नहीं था ऐसा लगता है एक पक्ष अथवा मर्यादा करना दीपिका न्यायार्थम वर्यादा तो करने के लिए ही ये नियम बना दिया ऐसे समझो पूर्वेशन अनिम ज्ञान से अकिचित करव तेनाषण वैफल्य और मान मानवीय जाए यही पहले कल्पना लेकर के चलते हैं पूर्व जमान में नियम नहीं था ऐसे कथन करने का क्या फल है क्या बात ऐसे इस ज्ञान का पूर्व काल में नियम दाय नहीं था इसको जानने से या ऐसा कथन करके श्रुति क्या लाभ दिलाना चाहती दुनिया को ऐसे कोई फल दीपता नहीं अतवा पहला कल्प पहली जो विकल्प थी वो गलत है वो ठीक नहीं है अतः दूसरा पक्ष लिया मर्यादा करना मर्यादा करना उत्तरे शाम नियमार्थम उत्तरवर्ती लोगों के लिए नियमन करने के लिए है अथवा एक तीसरा पक्ष है मध्य दीपिका न्यायातवा पहले भी था बाद में भी होगा ही यह दिखाने के लिए मध्यम दीपन मध्यम दीपन दहली की पन्या, मद्धी मद्धी पन्या को मध्यम दिपन ये की चीज है दरवाजे के ऊपर दिया तो क्या होगा बाहर और भीतर दोनों का तो प्रकाश है तो सर बीस में जो कहा पसंद ना पूर्वोत्तर सभी के लिए लागू हो जाएगा ऐसा यह ज्यादा उचित पक्ष है तीसरा वितरण देहली भी कहते इसको। बाजार विधि इष्टत्तात। हम लोगों में भी हम लोगों में भी यह जो नियम है विधिवत उपसक्ति है जो विधि जो है, ही है। कि वह मित्र क्या प्रश्न पूछे वो हम्म क्या प्रश्न ने पूछा था कस्मु भगवो विज्ञाते भगवो विज्ञाते नु इति विक नु अव्यतर्क क्या चीज है वो? भगवो हे विज्ञेयं भगवेदा विशेषण ज्ञात ये सब कुछ कुछ जो सक जेय हो जाता है, मैंने विशेष रूप में जान लिया जाता है ज्ञाते अवैध प्रवाद क्योंकि हमने पहले सुना है एक के जानने के बाद वह सर्वित हो जाता है ऐसे शिष्टों का प्रवाद शिष्ट पुरुषों के शिक्षित लोगों के बीच में जो प्रवाद चलता था वह मैंने सुना है इसे वह शंका मेरे मन में है अभी तक दूर नहीं हुआ है वह तो, तो कौन सा है जिसे जानने के बाद सब कुछ जाना हुआ हो जाता है शवनक कहा तद विशेषण काम सन कसम शौनक जो है सुना हुआ होने के कारण से उस विशेष वस्तु को जानने की कामना वाला होकर कसमिन इस प्रकार से उत्तर करता हुआ पूछा है अब दूसरा पश्चिम ले रहे हैं कोई जरूरी शिस्तों का प्रवाह हो लोक व्यवहार में एक और सामान्य में कारण को जानने से कार्य को जान लिया जाता है उस उत्पन्न जितने भी कार्य है मिट्टी को आपने जान लिया तो मिट्टी से बनाओ हर चीज को पहचान सकते हो इसे मिट्टी के बना हुआ है घड़ा भी है वो भी हो भले ऊपर से रंग डाल दिया लेकिन सोने का जैसे दिख रहा है तो भी आप कहते तो मिट्टी का है पहचान नहीं इसलिए दूसरे पक्षे है लोक सामान्य दृष्टिया ज्ञात प्रचार लोक सामान्य दृष्टि से निश्चय करके पूछ रहा है उस पक्ष में नू नहीं है निश्चय हो जाएगा क्या लोक में सामान्य दृष्टि से जान लिया ही गया है जिसके आधार में पूछ रहा है मैं कह रहे हो लोके, लोक स्वर्णाशग भेदा स्वर्णत् एक ज्ञानी न जाय माना लौकिक संसार में देखने को मिला स्वर्णादि सगल वेदा स्वर्णादि खंड आप तक भूषण वेदा स्वर्ण आदि से निर्मित जो भूषण है उन भेदों को देखने से स्वर्ण ज्ञान भी सोने का भी सोने का सोनेगा ऐसे स्वर्णत् एकत्व ज्ञान के द्वारा सब कुछ विशेष रूप में हमने जान लिया जय माना लौकिक ही लौकिक जान लिया जाता है देखाने को मिलता है उसी आधार पर सौनक ने यह प्रश्न पूछा समझ लो या तो प्रवाद सुना था उसके आधार पर पूछ रहा है तो लोक में जो सामान्य नियम है कारण ज्ञान से सकल कार्यों का विशेष ज्ञान हो जाना उस नियम के आधार पर उसने पूछ लिया है तथा किन्न अस्थि सर्वस्व एकं कारणं एक प्रकार लिए जैसा है कुंडल अभी अनेक आभूषणों का आभूषण भेद का एक कारण सोना है उसी प्रकार से यह संपूर्ण जगत भेद का एक कारण वह कौन सा तत्व है ये पूछेंगे तात्पर्य कटक कुंडल मुकुटादि जो आभूषण भेद का एक कारण सोना है उसी प्रकार से यह घटपटमट आदि संपूर्ण जगत भेदगा का एक कारण कौन सा चीज है वो बताइए यदि एक कस्मिन ज्ञाते विज्ञाते सर्व विज्ञातम जिसे कहा जाता है एक के विशेष रूप से जान लिया जाने पर सब को विशेष रूप जान लिया जाता है कस्मिन तब पूर्व पक्षा करेगा ऐसा कैसा हो जाएगा ये तो ठीक नहीं है एक कस्मिन करके क्वचन कैसे हो गया यह सब पूछेगा उससे पहले थोड़े आनंद गिरी में जाइए उपादान कार्य से पृथक सत्वभाव पूर्व प्रश्न कि उपादान कार्यस्य से पृथक सत्व भाव उपादान कारण से कार्य का कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता है नहीं उपादान ज्ञाते ना ज्ञात उपादान ज्ञात हो गया तो उसे कार्य उसे पृथक नहीं है ऐसा आप जान लेते साम सामान्य व्याप्ति है इसी कारण सामान्य व्यापति का ज्ञान हो इस पर अनुमान कर लेगा तत्वाचित अ प्रश्नाक्षर आंजस्य आक्षेप प्रश्न के अक्षरों का आंजस्य अनुरूप जो है आक्षेप करके समाधान किया जा रहा है कस्मिन ये कन क्या के, के प्रयोग होना चाहिए किमस्त कस्मिन क्यों कार है कि मस्त विज्ञा सर्वेदन विज्ञात होती ऐसा होना चाहता कस्म भोग विज्ञाते जो कहा है प्रश्न किम के जगह कस्मिन प्रयोग कर दिया है किया तो पूर्व पक्ष यहाँ उठेगा क्योंकि किमस्त कितना अक्षर है एक दो तीन चार यदि प्रयोग अक्षरबाह्य आयास्य अक्षर की अधिकता कस्म में कितना अक्षर है दो कस्मिन क्षर और, कस्मिन दो और ये की चार। कस्मिन अक्षर ये कि बोलना कस्ोल न कि प्रयोग अक्षरभाव्य आयासुतिया अक्षर आंज से लाघवा प्रश्न अक्षर की अधिकता प्रयोग करना पड़ जाता उस भय से उसने जो है जान के कहा कि भाई कसम दो अक्षर से प्रश्न को पूछा है इस विषय में भाषण में देखिए नानू अविदित ही कस्मिन प्रश्नों अनुपन्ना उसे कहना है यदि अविदित है उसे कस्मिन पूछा नहीं है, पूछ नहीं सकते आप अविदित के विषय में अनिश्चित अस्तित्व जिसका जिसका अभी अस्तित्व कहीं नहीं है ऐसे वस्तु के बारे में कसम प्रश्न नहीं डाल सकते अनिश्चित होता है कि तो, जिसका निश्चय नहीं है। ये इसलिए शंका है पहला पक्ष पहले पक्ष में क्या था हमने सुना है शिष्ट लोग ऐसा कहा करते थे मैंने अभी उसको निश्चय नहीं है और दूसरे पक्ष लेते हैं तो उसको निश्चय है एक कांड का ज्ञान से कार्य ज्ञान होता है लोक दृष्टि तो विचार करते हैं तो पूर्व पक्ष नहीं बने गए लेकिन शिष्टाचार का विषय को लेकर उसने जो शंका किया प्रश्न पूछा ऐसा उस पक्ष में क्या है, उसको नहीं है ना इस्घर्क कर दिया मैंने अनिश्चय है उसको जब अनिश्चित वस्तु है अविदित वस्तु है तो ऐसी स्थिति वहां कस्मिन प्रश्न नहीं डाला जा सकता प्रश्नयुक्त स्थिति में प्रश्न का आकार क्या होगा किमती तत्व यह प्रश्न का आकार होना चाहिए अनिश्चित है तो किमत तत्व यह आकार होना चाहिए और निश्चित है, तो होना चाहिए निश्चित रूप पूछ लेगा क्यों तब यह कहना पड़ेगा सामान्य रूप में निश्चय इन विशेष रूप में निश्चय नहीं इसने कश्म पूछा ये सिद्धांत जवाब होगा सिद्धे ही अस्तित्व कसम की सब क्योंकि यदि अस्तित्व पहले से सिद्ध होता तब तो कसम से पूछना उचित था यथा कस्मिन निधेयम जैसे में देखने को मिलता है, लोग कस्मिन निधेय किसमें स्थापित किया जाए जिसके जानने पर तब तो सिद्धांत जवाब देता है ऐसा कहना ठीक नहीं जवाब मैं ना अक्षर बाहुल्याद आयासर उत्पाद कृष्ण संभव कसम विज्ञाते होगा किमस् तत्व में अक्षर की अधिकता हो जाएगी चार अक्षर हो जाएगा कश्मीन कहने में दो अक्षर है और किमस तत्व कहने में चार अक्षर प्रयोग करना पड़ जाता है एक तो अक्षर की बाहुल्यता है और आयास भी परिश्रम भी अधिक उस भय से प्रश्न ऐसा तो करना भी संभव है प्रश्न संभव कस्विन विज्ञाते सर्वित्यति किसकी विज्ञात होने पर वह सर्वित हो जाता है यह प्रश्न उचित ही है अनुचित नहीं है तो उनको क्या जवाब दिया पूछने पर तस्म सहोवाचन इतिहासमा यद ब्रह्म विदो वदन्ति रा चाच तस्म स हो वाच उसके लिए इसने जवाब दिया तस्मी स होवाच उस शौनक के लिए अंगिरस ने यह जवाब दिया सस्म शौनका संगिरा हल निश्चित रूपे नाच द है कि भाई यह ब्रह्म विदो बदी जो ब्रह्म वोक कहा करते हैं कि विद्याएं दो ही जान विद्या है कौन से है वो तो विद्या अपराच एक तो परा है और दूसरी अपरा परमात्मा के संबंधी जो विद्या है ब्रह्म संबंधी विद्या उसको पराविद्या कहते हैं और धर्माधर्म संसार संबंधी जो विद्या है उसके साधन और उनके फल संबंधी जो विद्या है उसको अपराविद्या कहते हैं अपरा विद्याते शौनकाय अंगिरा किल उच मने मैने शौन गाय शौनक तो के लिए सा सामने कौन अंगिरा निश्चय करके किला आगर वाच कहे थे था है क्या कहा था? दो के है उन्होंने देव दो दो विद्याएं के में ही किल यद विदो वेदार्थ विद्या परमादर्शि वी किलो। इस प्रकार है हमलार् निश्चित होता है स्मा क्रिया में ब्रह्मविदो वेदार्थ जो वेद के अर्थों को जानने वाले लोग अर्थ ये ब्रह्मविद बहुशन यो ये ब्रह्म विद ब्रह्म जो ब्रह्मव्यता मे ब्रम से तात्पर्य ब्रह्म से हा? ब्रह्म विद्या मैने ब्रह्म ज्ञानी भी है ना ब्रह्म मन वेद वेद विदा जिसे भाषा भाषा स्पष्ट कर दिया वेदार्थ अभिज्ञा वेद के अर्थ का अभिज्ञ ज्ञान ज्या, वाले और होंगे कौन वास्तव वेद का रहस्य जानने वाला तो ब्रह्म ज्ञान होगा कि वेद का असली रस क्या है वेद असली रहस्य क्या है परमार्थ दर्शन जीव ब्रह्मित्व संपूर्ण वेद बना है जीव ब्रह्मित्व को सिद्ध करने के लिए चाहे कर्म हो, हो कुछ भी हो वो सब किस लिएता से ब्रह्म ज्ञानी में ही अर्थ लौट के पहुंचता के वेदो है के कौन है पराच परमात्म विद्या अपराच धर्माधर साषया परा कौन सी है परमात्म विद्या का नाम परा विद्या है और धर्माधर का साधन और धर्माधरण जो फल फल विषय जो विद्या है उसको अपरा कहते हैं अब यह पूर्वक शंका करते हैं। महाराज पूछा कुछ तो और आप कुछ और बोलने लग गए पूछा उसने किस चीज को जानने पर हम सर्ववित हो जाएंगे सर्वज्ञ हो जाएंगे पूछ रहा और आज जानने की दो विद्याएं हैं क्या कथा सुनकर कहा से कहा चलेगी हम प्रश्न छोड़कर जाए ऐसा होता नहीं है जवाब सीधी नहीं दी जा सकती है कई प्रश्नों का जवाब ऐसा होता है जो सीधा नहीं बताया जा सकता तो कथा कहानी के रूप में ही हम महाभारत पुराणों में समय देखो एक ने पूछा दूसरे जवाब कैसे देता सीधा नहीं बोलता एक जमाने में ऐसा राजा हुआ था उसके उसका ऐसा राज्य था उसकी ये मंत्री था उसके बच्चे थे ये था वो था ऐसा ऐसा हुआ ऐसे करते करते करते कहानी के माध्यम से ही उसके प्रश्न का जवाब बढ़िया ढंग से दिया जाता है तभी समझ में आती है सीधे कहो तो कई प्रश्नों के जवाब ऐसा है आपके गले उतरेगी नहीं आप मानोगे नहीं और आप कहेगा अरे ऐसे बोल देते हैं टालने की बात है समझ में नहीं आए तो क्या करेगा आदमी एक बार जी हम लोग जो है खटक बागपत में काफी लोग थे अच्छे अच्छे लोग एक है थोड़ा पुतार्की बुद्धि वाला आदमी बहुत के था वो भी था। अब वो निर्गुण जगह हुआ ये प्रश्न अब अन्य लोग इधर छात्रों को पढ़े लिखे तो हाँ नहीं। नहीं। लिके है लिके। नहीं छात्र पढ़े लिखे सभी नहीं पढ़े लिखे हैं लेकिन छात्र पढ़े लिखे सब नहीं थे एक दो थे उसमें केवल छात्र से वेदांत पढ़ा लिखा हो और भी कम मिलते आओ पूछ पड़ा निर्गुण भ्रम से जगत कैसे पैदा हो गया तो मैंने पूछा भाई आप लोगों हम ऐसे सब जानते हैं निर्गुण भ्रम क्या होती है सब हम नहीं जानते फिर हमने पर आप अपने प्रश्न को, को पर लोगों को समझाओ। और क्या करे ऐसा आप अपने प्रश्न को पहले लोगों को समझाओ सब लोग जब सब लोग आपके प्रश्न समझ लेंगे तब तो हमारे जवाब सब लोग समझ पाएंगे इधर हम दोनों के बीच में ही चर्चा होनी है थोड़ी होगी पब्लिक के, के बीच में सब लोगों के बीच में थोड़ा चर्चा करेंगे फिर तो हम दोनों कमरे में बैठेंगे आपके प्रश्न जो मैं कमरे में दे दूंगा फिर यहाँ चर्चा कर रही है पला -पला पहले अपना प्रश्न सबको समझा पैसे जिंदगी पहली बार ऐसा हमारे उल्टा जवाब मिल गया और क्या समझाएंगे निरुण्रम को लोगों को कम लोग लोग मीटिंग था ना के थे, मीटिंग थे पर। और के लिए नहीं आ रही सहारा बोला कम से कम चालीस मिनट लगाया उसने कोशिश किया प्रश्न सामने समझाया जाए चालीस मिनट लगाने में पूछा भाई आप लोगों को सबको ठीक प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया आप लोग अपने कोई शंका हो इनके पृष्ठ के बारे में प्रश्न हो तो बोलो एक के बाद एक हाथ जोड़ने लगा महाराज तुमसे हम बस हमारी बस की बात नहीं मैंने कहा ऐसे प्रश्न को पूछते क्यों फिर जो कोई नहीं जानता है फिर हमने उनको एक कथा के माध्यम से शुरू किया मैंने कहा प्रश्न को भी समझा दूंगा और आपका जवाब भी दे दूंगा एक कहानी के माध्यम से और सब लोग खुश हो गए <laughs> सोचो तो मैं ही पढ़ाऊ दिखाना चाहता था अपना पहले गड़बड़ोगे पूरा फिर कमरे में आया और रात में बैठा दो घंटे भोजन के बाद आठ बजे से दस बजे तक बैठे नहीं तो आपको तार्किक हो तार्किक हो इन अपनी बुद्धि कहाँ इस्तेमाल करना ये भी आपको वेत नहीं है सभा में बोलना है कैसे बोलना है, क्या बोलना है प्रश्न पूछा क्या और जवाब क्या दे रहे हो उल्टा पूछा किसको जानने पर सब जाना जाएगा और आगे जानने होगी दो विद्याएं संसार में दा क्या कथा शुरू कर दिया कश्मीर शौर्य पृष्ठ तस्मिन वक्तव्य अपृष्टम आह अंगिरा देवी इत्याग कि जिसके जानने पर किसके जानने पर हम श्रवित हो जाएंगे ऐसा सुनिख की तरफ पूछा गया था उसी बारे में कहना चाहिए था और ना पूछे हुए के बारे में अंगेरा बोल रहा है जिसके पूछा नहीं, पूछे थोड़ी भी कितनी विद्याएं संसार में ऐसे पूछा गया उसने यही वो पूछता इस संसार में कितनी विद्याएं कृपया बताइए, और सो समझाइए मुझे तब दाओ कहना ठीक था संसार में वेदिता तो की विद्याए दो ही है एक पर अपरा विषय अपराग का ऐसा विषय है परा का ऐसा विषय है सब समझाना चाहिए और पूछा पूछे आप जवाब है कह रहे हैं। ना पूछे प्रश्न का जवाब दे रहे हो गए तो सिद्धांति कता है नई सदोष इसमें से कोई दोष नहीं है क्रमापेक्षक पाक प्रतिवचन स्रमापेक्षता कि जवाब एक क्रम की अपेक्षा है किसी भी प्रश्न का जवाब सीधे नहीं दिया जा सकता है उसका भी एक क्रम है जैस स्कूल में जब बच्चा हमने बच्चा पढ़ता है आपको दो, दो, दो दो, दो चार कह दिया गया फिर बाल बच्चा पूछेगा मैडम टीचर बताइए मास्टर साहब ये कैसे हो गया दो चार दो, चार, ये कैसा हो गया तब तो क्या बोले तो बोल दिया ना दोगुना दो चार बस ऐसे नहीं कहेगा ना उसको समझाएगा वह अपने को देख, एक हो गया एक दो हो गया ना ये दो अलग रख ले इधर से गिनत भी फिर एक फिर एक दो हो गया ना दो और दो है अब इन सब गिनो एक दो तीन चार दो का दो दोनों से कितना हो गया इसलिए? दो का गुणा गुण कितना हो गया इसीलिए ऐसे उसको समझाए क्रम से लेगा ना किसी ने बोलेगा और डांट देगा चुप बता दिया अ समझाने का क्रम होता है तो इसे कोई भी जवाब है क्रम से समझाया जाता है क्रपेक्षकता प्रतिवचन से महान कठिन विषय हो वहां तो कहने क्या वह क्रम तो बहुत लंबी होगी विषय के ऊपर निर्भर होता है क्रम भी कितनी जैसे उधर हम लोग गणित में आप लोग देखते हो प्रश्न ला गया और उस चार पांच स्टेप भी हो सकती है और कोई कोई प्रश्न ऐसा होता है बीस पच्चीस स्टेप लग जाता है इंटरगल कैलकुलस वगैरह पढ़ेंगे उसमें कितने स्टेप कई क्रम होते ना तब अंत में जवाब निकलती है केवल भले ही लिख दोगे जवाब सीधे जानते तो लिख तो नहीं सकते लेकिन तो मार्क्स नहीं मिलेगा उसमें वो हर स्टेप सही लिखना पड़ेगा तभी तो मार्क्स मिलता है एक भी छोड़ दिया आपने तो उतने तो घटा दिया जाता है माइनस कर देते इसी तरह से यहाँ पर जैसा प्रश्न है उसके अनुसार कितना क्रम अपनाना पड़ेगा उसको यह तो पढ़ाने वाले के ऊपर निर्भर है और पूछने वालों की पहले कितना ज्ञान उसके पास उस पर निर्भर है वह मंद बुद्धि वाला है कि मध्यम बुद्धि वाला है उत्तम अधिकारी है उस पर निर्भर होगा समझाने की प्रक्रिया में क्या क्रम अपनाना है जैसे क्रमापेक्षित बात प्रतिवचन क्रमापेक्षा में भी पूर्व सीखा सकता है पराम तथा तो विषयोग व्याया पहले फिर पराव कहना चाहिए था पराविद्या बोलते थे क्या बोला है हैं आपने फिर जब समझाने लगेंगे तो अपराधि पहले गिना रहे हो आप क्यों प्रतिज्ञा वाक्य में तो पहले परा है बाएं में अपरा है तो क्रम से जब समझाने लग गए पहले अपराध समझा रहे हो और तो पाए परा को उठाओगे क्यों कहेंगे बिना अपराध को समझ के उससे रक्त जब तक नहीं होगा तो, तो परा का अधिकारी नहीं हो सकता इसे पहले पराक हम कैसे कहेंगे वाक्य में हम पहले उसको उच्चारण कर दिए पराचे इसका तात्पर्य अपरा अपराही विद्या अविद्यातव्य क्यों पहला अपराध उसको भाषण समझा रहे देखो अपराद्या अपरा विद्या है वास्तव में वही अविद्या का विस्तार है अविद्या की महिमा अपरा विद्याद्या कैसी अपराविद्या है फिर है वो क्या अविद्या और वही तो निराकर के द्वारा इसे जिसका निराकरण करना है वो हमें पहले बताना पड़ेगा ना बाद में निराकरण किया जाएगा जिसके अपवाद करना है पहले उसका अध्यारोप करना जरूरी है अध्यारोप केवल पहले अपवाद कर दो बाद में आरोप करोगे क्या अध्यारोप करोगे अपवाद करने के बाद अध्यारोप कैसे करोगे पहले अध्यारोप करेंगे तब उसका अपवाद करेंगे ना जब पहले अविद्या को पता नहीं पड़ेगी जिसका हमें निराकरण करना है तब उसका निराकरण बाद में किया जाएगा यही क्रम की ते हुए पहले हम अपराध्या की चर्चा करेंगे बाद में की चर्चा ते न किंचित तत्वीत क्योंकि उस अपरा विद्या का को जान लेने के बाद न किंच तत्वीतम से कुछ भी तत्वत नहीं जाना गया है यह समझना समझ में आना चाहिए आदमी को व्यक्ति को समझ में आना चाहिए अपरा विद्या का विषय को जान लेने के बाद वास्तव में अभी हम भी अभी तक हम कुछ नहीं जानते यही सौनक्य में था ना यही नारद जी में था ऐसा सारा शास्त्र पढ़ाओ फिर भी मेरा शुभ दूर नहीं हुआ जो बहुत लंबा गिनाते है नारद जी इसे पहले विषय होना चाहिए जितनी अपरा विद्या है इसका सारा विषय को हम पढ़ लें समझ लें और उसमें कहे हुए साधनों का स्थान करके उन फलों को प्राप्त करेंगे तो भी वह अधूरा ही है अप, अपूर्ण ही है, अनित्य ही है अतय वास्तव कुछ नहीं जाना सो जानने के बावजूद ऐसा जो निश्चय वाला है वही वेदांत बेकार और जो सोचता हूं मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया तो बहुत जानता हूं फिर तो बिल्कुल बेकार है वो तो घमंडी अहंकारी है अपरा विद्या अहंकार कर रहा अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति को पराविद्यास हो जाएगा वेदांत पूरा जो के अहंकार कर रहा है को तो पता नहीं क्या विचार होना चाहिए निश्चय कैसा होना चाहिए न किंचित विदित है न किंचित तत्वित यदीत ना तैगुण्य विषय आता स्मृत है, है। चार उस अविद्या रूपये अपरा विद्या जितनी जितने वस्तु है वह वस्तु का वह वास्तव में यथात्मे न त वह यथार्थ नहीं है तत्वता नहीं है मोक्ष नहीं है वह भी अध्यस्त मात्र का विषय होने के नाते उससे उससे उसको जानना वास्तव में कुछ न जानने के बराबरी है निराकृति ही निराव पक्ष लोक में भी यह देखने को मिलता है पहले पूर्व पक्ष को निराकरण करने के बाद ही सिद्धांत को स्थापित करनी चाहिए पहले सिद्धांत नहीं बोलना पहले जो पूर्व पक्ष उठा पूर्व पक्ष खंडन करके सिद्धांत की स्थापना करना है यही न्याय यही लोकव्यवहार अतिवेंगे हम हमारे लिए पूर्व पक्ष क्या है अपराविद्या अपराविद्या पूर्व पक्ष है पुरुष को खंडन करके ही हमें पराविद्या सिद्धांत को स्थापित करना है यही क्रम है इस क्रम की अपेक्षा करते हुए जान करके इस प्रश्न का जवाब इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है अच्छा प्रस्तुति गलत नहीं पूजा को जोड़ दिया ये नहीं कह सकते यही क्रम सही क्रम है वास्तव जवाब दिए होते तो गलत था क्रम यही है जो है, उसको पहले करके कर उसका निराकरण करो फिर वास्तु वस्तु को स्थापित करो तो लोक व्यवहार में देखा गया निराकृत ही ही निराति पूर्वपक्ष पश्चासी वक्तव्योति अतएव पहला अपरा विद्या आरंभ करते हैं तत्र तग्वेद यजुर्ेद साद वेद शिक्षा कल्पो कलो व्याकर छंदो ज्योतिषमी अथ दोनों में से सबसे पहले अपरा विद्या है।, तो है वो कैसी है वह अपराध विद्या वह ऋग्वेद रूपा है यजुर्वेद रूपा है सामवेद रूपा है और अथर्वेद रूपा है ऋग्वेद मुख्य रूप पढ़ाया गया था पैल को यजुर्वेद वैशंपायन को और सामवेद जैमिनी को और अथर्वेद सुमंतु को व्यास ने समस्त वेद को इकट्ठा करके जगह जिन जिन मंत्रों के दृष्टा थे अपने अपने पढ़ाते थे उन सबसे संग्रह किया व्यास ने और एक ग्रंथाकार प्रदान कर दिया ग्रंथाकार करके फिर चार भाग बन दिया कर्म का आधार पर है ना और उसमें ऋग्वेदी कर्म वालको एक, एक को बना दिया तुम जो है चेड़ा ऋग्वेद पढ़ो केवल तुम केवल यजुर्वेद केवलवेद केवल वैश्यंपायन जेमिनी सुमंतु इन चार विषयों को चार वेदों को पढ़ा दिया और वहां से परंपरा शुरू हो गई एक एक वेदों की और सामर्थ्य वाला है चारो वेद रख लेता था चारोवेद पढ़ लेता था। और इनको पढ़ने के लिए लेकिन शिक्षा ग्रंथों की जरूरत थी और शिक्षा ग्रंथ याज्ञोलिक शिक्षा कात्यनिक शिक्षा वशिष्ठ शिक्षा इतने अनेकों शिक्षा ग्रंथ है प्रत्येक शाखा के लगभग एक एक शिक्षा ग्रंथ अलग अलग जो जिस शाखा को पढ़ता है उसे शिक्षा ग्रंथ पढ़ना पड़ता है शिक्षा का तात्पर्य गया वहां पर मुख्य रूप में कैसे उच्चारण करना कैसे संधि को तोड़ना क्या है सारा वर्णन क्या होता है कहाँ करनी है ज को य को उच्चारण करना है पाशाह को ख का उच्चारण करनी है सारा नियमावली नियमावली को उच्चारण की नियमावली शब्द के संधि की नियम होली एक मान लो लघु संक्षिप्त व्याकरण है शिक्षा और याद केवल क्या जानिए शिक्षाएं विद्यमान है कल्प सूत्र ग्रंथ कात्यायन आदि कल्प सूत्र है कात्यायन बौद्धाएं अनेक लोग हुए हैं जिन्होंने कल्प सूत्रों का निर्माण किया है पूर्व पृष्ठ में दिया है कल्प सूत्र ग्रंथा मंत्र आगे छाप दिए और टीका उसकी पूरी की पूरी पूर्व पृष्ठ में उल्टा उल्टा बना के यहां तीसरे चौथे मंत्र का प्रश्न नंबर नौ में टीका है और जो है पांच नंबर मंत्र बारहवें प्रश्न में उसकी सारी टीका ग्यारवा में चला गया व्यवस्थित करके छपाया नहीं गया इसको ध्यान नहीं दिया गया, गया। कल्प सूत्र ग्रंथ कल्प कहते हैं एक सूत्र ग्रंथ विशेष को कात्यायन आश्वलायन आपस्तंब बौधायन आदि मुनिरचित सूत्र संदर्भ अनुष्ठय क्रम कल्प इत्यथ अनु का क्रम को बताने के लिए ही कल्प सूत्र बनाए गए हैं कल्प्य से समर्थ्य याग प्रयोग अने कल्पत्ति है जिसके द्वारा याग के अनुष्ठान का क्रम को निश्चय किया जाता है उस ग्रंथ का नाम कल्पसूत्र ग्रंथ है और व्याकरण ये तो जानते ही है व्याकरण क्या चीज है व्याकरण किसका है पाणिनि आदि तो का और निरुक्त व्यास का आदि मुनि रचित है और छंद ग्रंथ पिंगल आदि महर्षि के द्वारा रचित है और ज्योतिष सूर्य आदि के द्वारा रचित है ये सब अपरा विद्यांगोपित चारों वेद ले लिया ये हो गया शिक्षा कल व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष ये छे अंग है उन चार वेद क्षणपित चार वेदियां करिया कह दिया अपरा विद्या और पराग्या परा। उसके बाद ही शुरू होता है पराविद्या जिसके द्वारा पराविद्यारम अधिगम्य है वह अक्षर तत्त्व का बोध उस अक्षर परमात्मा का ज्ञान होता है वह पराविद्या है समझो तथा का परा इतुचता दो विद्या में से अपराद्या कौन सी है यह पूछे कहा जा रहा है वेदो, वेदो, शिक्षा कल्पो इसी का नाम अपराविद्या है।, है शिक्षा का क्या अकारादी वर्णा स्थल शिक्षा शास्त्र प्रश्न वर्णागम धातुस्तयच्य निरुक्तम ये पांच प्रकार कारण निरुक्त पांच, निरुक, पांच निरुक, विपर्य उ वर्ण विकार और वर्णनाश ये दो चीज चार धातुतिशयन योग धातु और उसका अर्थातिशय के साथ जो योग है ये यो पांच चीज वर्णागम वर्ण विपर्य वर्णविकार वर्णनाश धातुंगा उनका अर्था करके उसका अर्थ अतिशय के साथ योग प्रत्यय प्रत्यय के साथ योग कर देना ये जो पांच चीजों का वर्णन जिस ग्रंथ में है उसका नाम ग्रंथ होता है है आप आप उसके बाद जो जो क्या करेंगे यह जो है, वो कही जाएगी जिसके द्वारा तद्वक्षमान आगे कहे जाने वाला जो विशेषणों से युक्त अक्षर तत्व है उस अक्षर तत्व को अधिगम्य मे प्राप्त है अधिपूर्व से गायश प्राप्त जो अधिक जो गम धातु है अधिकतर जो है प्राप्ति अर्थ में ही प्रयोग होता है नाप्तिर अवगम अर्थ भेद वस्ती पर प्राप्ति और उसका ज्ञान होना दोनों में वास्तव में कोई अंतर नहीं है नीचे के पंचा विद्या या आवरणभंग वस्तु साक्षात्ते न तो अप्राप्त प्राप्त थे वास्तव में विद्या के द्वारा आवरण भंग होता है वस्तु का साक्षात्कार हो गया अपराध की प्राप्ति जैसे कैसे हो रहा है व्यवहार व्यवहार आपने प्राप्ति जैसे अर्थ कर दिया अपराध की प्राप्ति की जैसे कथम विद्या प्राप्ति फिर विद्या को आप प्राप्ति अर्थ कैसे कर दिए इत्या नच नचक पर प्राप्ति इत्यादि क्योंकि पर का अवगम रूपी अर्थ के कोई भेद नहीं है उन्हें भ्रम की प्राप्ति कहो या भ्रम का अनुभूति कहो भ्रम साक्षात्कार कहो सब एक ही है है अप्राप्त प्राप्ति है गमनपुर का प्राप्ति तो अर्थ नहीं है क्यों क्योंकि अविद्या पर प्राप्ति न अर्थांतरम अविद्या का हट जाने का नाम ही पर की प्राप्ति है कोई और अर्थ विशेष वहां नहीं है कोई और वस्तु व नहीं है अविद्या अपगम एवं पर प्राप्तिपचर्य अविद्या का अपगम करना ही पर प्राप्ति है तो यह औपचारिक प्रयोग होता है अविद्या अविद्याप अविद्या अविद्यावगम कैसे होगा ब्रह्म का अवगति से ही होगा यदि व्याख्यात ज्ञात अर्थ तप्तिर्वा अविद्यानिवृत्तिर व्याख्या हम इसके अच्छे तरह से व्याख्यान कर चुके हैं ज्ञातअर्थ तो हो अविद्या निवृत्ति ही इस वाक्य जो भाषिका है उसी व्याख्यान के प्रसंग में में प्राप्ति अध्याया तदिगम तो अधिगम्य कार्य अर्थ में समझना सांगा वेदनाद्यापन साद्यान उपन्यास किया गया है तथा पृथक इसलिए उसको पृथकर्ण करने से वेद बाह्य तया प्रद्या पर समझती कोई कह सकता है फिर तो ये जो जो भाग है वो तो वेद से हो गया है ना क्योंकि आपने क्या किया पहले अपराध विभाजन किया और में क्या ले लिया पूरा वेद ले लिया। अलग आपने पराविद्यालग हो गया ना वेद बाई हो जाएगा और जो वेद बाई है वो अप्रामाणिक है पर सारो परिषद अप्रामाणिक हो जग वेद से बहिपूत हो जाएगा आपने उसको करके करके अलग अलग वेद से रख तो वो अप्रामाणिक हो जाएगा पर है श्रेष्ठ है ऐसा जो कथन करते हो वो असंभव है इत्यादि आसन आरंभ होता है ननु से ननु इत्यादि पूर्व आरंभ होगा